गरुण गिरा सुनिहर से बोले वो उमा परम अनुराग धन्य धन्य तव मति मतिर गारे प्रश्न तुम्हारी मोहति प्यारे सुनी तव प्रश्न स प्रेम सुहाये बहुत जन्म के सुधि मोहि आए सब मैं गाए, तात मन लाई हे गरुण जी की वाणी सुनकर काकभूसुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले हे hey सर्पों के शत्रु आपकी बुद्धि धन्य है धन्य है आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ आदर सहित मन लगा कर सुनिए फल रघुपति पद प्रेमा ते बिन को पाव पावी छे म तन राम पाये मोह ममता अधिकारी पर ममता कर सब कोई अनेक जप तप यज्ञ सम मन को रोकना दम इंद्रियों को रोकना व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं बन्नगारियस नीत श्रुते समत सज्जन कहि अति ने चहुसन प्रीति करियजान निज परमित पाठकट ते हो तेह ते, ते पाटम बर रुचिर कृमिपालय सब को परमय पावन प्राण समो हे गरुण जी वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए रेशम कीड़े से होता है उससे रेशम कीड़े से होता है उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। साच है क्रम बचन राम पद ने सोई पावन सोई सुभग शरीरा ज्योत पाय भजुवी राम राम विमुख लिधि कभी को भी राम भगत यही जामे ताते मोहि परम प्रिय स्वामी जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए जो श्री राम जी के विमुख है, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है तौन तनन जय क्षाम तन भजन नहीं भरण प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवाम राम विमुख सुख क बहुन सोवाम नाना जनम कर्म पुनी नाना के जोग जप तप मखदाना कवन जन मैं खगे मेरा मरण अपनी इच्छा पर है परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए हे गरुण जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिरकर जन्म न लिया हो हे देखें करी सब कर्म सुखी न गुस् देखे सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरे शिव प्रसाद मति मोहन घेरे हे गुसाई मैंने सब कर्म करके देख लिए पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ हे नाथ मुझे बहुत से जन्मों की याद है क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा प्रथम जन्म के चरितब कहु सुना विहगेश सुनि प्रभु पदरतिपजये जाते मिटहि कलेष पूरब कल्प एक प्रभु जुग कल युग मल मूल नर अरुण नारिय धरम सकल निगम प्रतिकूल हे पक्षीराज सुनिए अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं हे प्रभु पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे